Is the most antono number eighty four. Yuddha putra japa bhava vahitva. संखायलो के चरती, सवे ब्रह्मचर्य संती दूसरा दृश्य एक ब्राह्मण दार्शनिक भगवान के पास आया और बोला हे गौतम आप अपने शिष्यों को भिक्षाटन करने से भिक्षु कहते मैं भी भिक्षाटन करता हूं अतः मुझे भी भिक्षु कहिए वह विवाद करने को उत्सुक था और किसी भी बहाने उलझने को तैयार था शब्दों पर उसकी पकड़ थी सो उसने भिक्षु शब्द से ही विवाद को उठाने की सोची उसे तो बस कोई भी निमित्त चाहिए था भगवान ने उससे कहा ब्राह्मण भिक्षाटन मात्र से कोई भिक्षु नहीं होता हां भिखारी चाहो तो मान ले सकते हो पर भिखारी और भिक्षु पर्यायवाची नहीं मैं भिक्षु उसे कहता हूं जिसने सब संस्कार छोड़ दिए जिसके पास भीतर कोई संस्कार ना बचे उसे भिक्षु कहता हूं जिसको जीसस ने पुअर इन स्प्रिट कहा है ब्लेसड आर द पुअर इन स्प्रिट धन है वे जो भीतर से दरिद्र ईसाइत के पास इसकी ठीक व्याख्या नहीं कि क्या मतलब है जीसस का भीतर से दरिद्र बुद्ध के इस वचन में उसकी व्याख्या है संस्कार रहित जिसने सारी कंडीशनिंग छोड़ दी समझो यह बात बड़ी मूल्य की है हम संस्कारों से जीते हैं। कोई कहता मैं हिंदू कोई कहता मैं मुसलमान कोई कहता मैं ईसाई ये संस्कार है कोई पैदा तो नहीं होता हिंदू की भांति ना कोई ईसाई की भांति तुम हिंदू घर में बड़े हुए तो एक संस्कार पड़ा लोगों ने कहा कि तुम हिंदू हो तो तुम मानते कि तुम हिंदू हो तुम हिंदू हो कैसे तुम्हें मुसलमान घर में रख दिया होता बचपन से वहां तुम बड़े हुए होते तो तुम मुसलमान होते तो, ये तो संस्कार है आए तो तो थे तुम बिल्कुल शुद्ध दर्पण की भांति कोरा कागज आए थे फिर उस पर लिखावटें पड़ी भारतीय घर में रहे तो भारतीय भाषा सीखी अरब में होते तो अरबी सीखते और चीन में होते तो चीनी सीखते तो भाषा संस्कार है समझना भाषा लेकर तुम आए नहीं थे मौन लेकर आए थे भाषा सीखी मौन स्वभाव था भाषा प्रभाव है दूसरे ने डाला जब तुम आए थे तब तुम न बुद्धू थे न विद्वान थे कोई बच्चा न बुद्धू होता न विद्वान होता ये तो अभी समय लगेगा बुद्धू और विद्वान होने में वक्त लगेगा कई काम होंगे कई संस्कार पड़ेंगे स्कूलों में परीक्षाएं होंगी न मालूम कितनी प्रक्रियाओं से गुजरेगा तब कोई इसमें विद्वान हो जाएगा कोई इसमें बुद्धू हो जाएगा आए थे बिल्कुल एक जैसे हो गए अलग अलग संस्कार का अर्थ है जो हमने जन्म के बाद सीखा जो सीखा उसका नाम संस्कार संस्कार स्वभाव नहीं है संस्कार स्वभाव के ऊपर पड़ गई धूल है स्वभाव तो है दर्पण जैसा और संस्कार है धूल जैसा जब धूल की बहुत परतें पड़ जाती दर्पण पर तो फिर दर्पण में प्रतिबिंब नहीं बनता बुद्ध कहते हैं जिसने ये सारी धूल झाड़ थी उसको मैं भिक्षु कहता हूं और क्यों भिक्षु कहता हूं क्योंकि ना वो हिंदू रहा गरीब हो गया उतना ना ब्राह्मण रहा गरीब हो गया उतना ना चीनी रहा ना हिंदुस्तानी रहा और गरीब हो गया ऐसे धीरे धीरे सब छूटता जाता जो जो हमने अर्जित किया है जो जो हमारी संपत्ति है वह सब छूट जाती संस्कार यानी संपत्ति फिर कोरा कागज रह गया उस कोरे कागज को बुद्ध ने कहा भिक्षु और ठीक यही अर्थ जीसस का है पुअर इन स्पिरिट। जो आत्मा में दरिद्र है आत्मा में कहीं कोई दरिद्र होता है आत्मा में तो आदमी समृद्ध होता है लेकिन मतलब समझ लेना बाहर के संस्कार जब सब छूट जाते बाहर की दृष्टि जब आत्मा बिल्कुल कोरी हो जाती दरिद्र हो जाती तभी भीतर की दृष्टि समृद्ध होती जीसस का पूरा वाक्य ब्लेसड आर द पुअर इन स्प्रिट्स फॉर देयर्स इज द किंगडम ऑफ गॉड्स बड़ा अनूठा वचन है धन्य हैं जो आत्मा में दरिद्र हैं, क्योंकि परमात्मा का राज्य उन्हीं का है एक ही वचन में दोनों बातें कह दी बाहर से दरिद्र हो गए भीतर से इतने समृद्ध हो गए कि परमात्मा के राज्य के मालिक हो गए यही कारण है दो शब्द हमने इस देश में चुने हिंदुओं ने चुना स्वामी सन्यासी के लिए बौद्धों ने चुना भिक्षु हिंदुओं ने भीतर का ध्यान रखा वो जो घटेगा संस्कार के छूट जाने पर वो जो परमात्मा का राज्य मिलेगा उसको ध्यान में रखकर कहा स्वामी और बुद्ध ने कहा वो तो बाद में घटेगा तब घटेगा वो तो देर की बात है पहले तो भिक्षु होना पड़ेगा हिंदुओं ने अंत को ख्याल में रखा बुद्ध ने प्रारंभ को ख्याल में रखा और मेरे दृष्टि में प्रारंभ को ख्याल में रखना ज्यादा मूल्यवान है क्योंकि अंत तो आ जाएगा बीज तो बो फल तो लग जाएंगे लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि पहले से आदमी अकड़ के बैठ जाए कि मैं स्वामी हूं तो भिक्षु हो ही ना पाए और जो भिक्षु नहीं हुआ वो स्वामी ना हो सकेगा तो भगवान ने कहा ब्राह्मण भिक्षा मात्र करने से कोई भिक्षु नहीं होता भिखारी चाहो तो मान ले सकते हो खूब गहरा भेद किया भाषा कोष में तो एक ही बात लेखी भिक्षु कहो कि भिखारी क्या फर्क पड़ता है भिक्षाटन जो करता वो भिखारी और भिक्षाटन जो करता भिक्षु इसलिए बुद्धों के वचन समझने हो तो भाषा कोष का सहारा नहीं लेना चाहिए उनके प्रत्येक शब्द का अर्थ उनसे ही पूछना चाहिए वे बोलते तो भाषा है लेकिन भाषा में कुछ ऐसा बोलते हैं जो भाषा से बहुत पार का है भिखारी और भिक्षु पर्यायवाची नहीं है भाषा कोष में तो हैं, लेकिन जीवन के अनुभव में जीवन के कोष में नहीं है मैं उसे भिक्षु कहता हूं जिसने सब संस्कार छोड़ दिए जिसने सारी कंडीशनिंग छोड़ दी जो अनकंडीशन्ड हो गया जो संस्कार शून्य हो गया जो सहज निर्मल हो गया जैसा आया था जन्म के क्षण वैसा फिर हो गया बीच में जो जो लिखावट बनी सब पहुंच डाली उसको भिक्षु कहता हूं और उसे भिक्षु कहता हूं जो भीतर एक शून्य मात्र हो गया है वह शून्य ही असली भिक्षा पात्र है जिसके भीतर एक शून्य पैदा हो गया जिसको इतना भी भाव नहीं रहा कि मैं हूं इसलिए बुद्ध ने आत्मा शब्द का उपयोग नहीं किया क्योंकि आत्मा शब्द में मैं हूं की भनक है बुद्ध ने शब्द प्रयोग किया अनात्मा बड़े अनूठे व्यक्ति थे बुद्ध उन्होंने शब्द प्रयोग किया अनत्ता अत्ता का अर्थ होता है मैं अनत्ता का अर्थ होता है ना मैं आत्मा का अर्थ होता है मैं अनात्मा का अर्थ होता है ना मैं भारत की हजारों वर्ष की परंपरा थी आत्मा शब्द को बड़ा बहुमूल्य मानने की बुद्ध ने वो परंपरा भी तोड़ दी उन्होंने कहा यह आत्मा शब्द अज्ञान से भरा है इसमें मैं का भाव बचा रहता है मैं का भाव तो जाना चाहिए मैं तो संस्कारों का ही नाम है सब संस्कारों के जोड़ से मैं बनता है जब सारे संस्कार चले गए तो कैसा मैं कोरा आकाश रह जाता है। बदलियां तो गईं, बादल तो गए निरभ्र आकाश रह गया उस आकाश को बुद्ध कहते हैं वही असली भिक्षा पात्र है और जिसने उस भीतर के भिक्षा पात्र को पा लिया उसे मैं भिक्षु कहता हूं और तब उन्होंने ये गाथाएं कही योध पुंच पापंश वाहितवा ब्रह्मचर्य वाह संख्या लोके जराती सवे भिक्षु ते जो पुण्य और पाप दोनों को त्याग कर ब्रह्मचरी से रहता है ज्ञानपूर्वक लोक में विचरण करता है वह भिक्षु उसे मैं भिक्षु कहता हूं समझना इस सूत्र को जो पुण्य और पाप दोनों को त्याग कर साधारणता हमसे कहा जाता है पाप त्यागो बुद्ध कहते हैं पाप तो त्यागो ही लेकिन पुण्य को मत पकड़ लेना नहीं तो कुएं से बचे खाई में गिरे लोहे की जंजीरें टूटी सोने की जंजीरें ढाल ली पाप तो बांधता ही है पुण्य भी बांधता है देखते नहीं पुण्यात्मा भी कैसा आकड़ जाता है कैसे मैं से भर जाता है कि मैंने पुण्य किया कि मैं पुण्य धर्मा हूं कि दानी हूं कि ऐसा हूं कि वैसा हूं देखते हैं समाज सेवक को कि कैसा आकड़ के चलने लगता है कि मैं समाज की सेवा कर रहा हूं यह अकड़ तो फिर अहंकार ही बन जाएगी इसलिए बुद्ध कहते हैं मैं भिक्षु उसे कहता हूं जिसने पाप तो छोड़ा ही पुण्य भी छोड़ा जिसने सब छोड़ा जिसने पकड़ना छोड़ा जिसने कर्ता का भाव छोड़ा जिसने सिर्फ एक भाव भीतर गहरा लिया शून्य है शून्य है और कुछ भी नहीं इसलिए बुद्ध का दर्शन शून्यवाद कहलाया और जो ज्ञानपूर्वक लोक में विचरण करता है ज्ञानपूर्वक शब्द का ठीक अर्थ समझ लेना बुद्ध की बड़ी विशिष्ट परिभाषा है ज्ञानपूर्वक का अर्थ नहीं कि जो शास्त्रों को सिर्फ रखे हुए जगत में विचरण करता है ज्ञानपूर्वक का अर्थ होता है बोधपूर्वक स्मृतिपूर्वक होशपूर्वक अवेयरनेस के साथ जो जगत में विचरण करता है एक एक कदम जो होशपूर्वक उठाता है श्वास भी जो होशपूर्वक लेता है जो अपने जीवन में कुछ भी बेहोशी में नहीं करता उसे मैं भिक्षु कहता हूं और जो पाप और पुण्य दोनों को त्याग कर ब्रह्मचरी से रहता है ब्रह्मचरी शब्द श्री श्री का अर्थ उतना नहीं है जैसा तुमने मान रखा है उससे बहुत बड़ा है ब्रह्मचरी का ठीक अर्थ होता है ब्रह्म की चरिया ईश्वरी चरिया ब्रह्मचरी का इतनी अर्थ नहीं होता जितना अर्थ अंग्रेजी के शैलीबेसी का होता ब्रह्मचरी का इतना मतलब नहीं होता कि जो काम वासना में नहीं उतरता वो तो बड़ा छोटा अर्थ है वह तो है ही लेकिन वो बड़ा छोटा अर्थ है उतने पर बात समाप्त नहीं होती ब्रह्मचरी की पूरी बात तो तब होती जब कोई व्यक्ति ईश्वरी चरिया में जीता ऐसे जीता है जैसे ईश्वर जीता है इससे कम में ब्रह्मचरी नहीं तो बुद्ध ने कहा मैं भिक्षु उसको कहता हूं जिसकी चर्या ईश्वर जैसी है इतनी शुद्ध इतनी निर्मल इतनी पवित्र इतनी पवित्र की पुण्य भी उसने त्याग दिया और इतनी शांत और इतनी मौन कि वहां सदा स्मृति का दिया जलता रहता है उठता है भिक्षु बैठता है भिक्षु चलता है भिक्षु भोजन करता पानी पीता लेकिन हर वक्त स्मृति का दिया जलता रहता जागरूक जिसको गुरुजीफ ने सेल्फ रिमेंबरिंग कहा है, आत्म आत्मस्मरण से भरा रहता बुद्ध का शब्द है सम्यक स्मृति ठीक ठीक जानता रहता कि मैं क्या कर रहा हूं जिसके जीवन में अनजाने कुछ भी नहीं होता इसका अर्थ यह हुआ कि अंततः जिसका अचेतन मन विसर्जित हो जाएगा क्योंकि जब अनजाने कुछ भी नहीं होता तो धीरे धीरे भीतर रोशनी बढ़ती जाएगी अचेतन समाप्त हो जाएगा चैतन्य ही रह जाएगा पूरा घर दिप्यमान हो जाएगा उसको मैं भिक्षु कहता हूं नमोने होती ो अभी योज तुंब वरमा दाय पंडित पापा परिचेती सुनी तेन सो मुनाती भोलो के मुनिचती तीसरा दृश्य भिक्षु ग्रस्तों के घर निमंत्रित होने पर भोजनोपरांत दानानु मोदन करते थे किंतु तैर्थिक सुखम होतु आदि कहकर ही चले जाते थे लोग स्वभावता भिक्षुओं की प्रशंसा करते और तैर्थिकों की निंदा करते थे यह जानकर तैर्थिकों ने हम लोग मुनि हैं मौन रहते हैं श्रमण गौतम के शिष्य भोजन के समय महाकथा कहते हैं बकवासी ऐसा कहकर प्रतिक्रिया में निंदा शुरू कर दी बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को सदा कहा है कि जितना लो उससे ज्यादा लौटा देना कहीं ऋण इकट्ठा मत करना इसलिए बुद्ध का भिक्षु जब भोजन भी लेता कहीं तो भोजन के बाद धन्यवाद के रूप में जो उसको मिला है उसकी थोड़ी बात करता था जो आनंद उसने पाया जो ध्यान उसे मिला है जो सील की संपदाओं से मिली है जो नई नई किरणें और नए नए उमंगों के तूफान उसके भीतर उठ रहे हैं जो नया उत्सव उसके भीतर जगा है जो नए गीत नए नृत्य उसके भीतर आ रहे हैं भोजन लेता तो धन्यवाद में वो अपने भीतर की कुछ खबर देता भोजन लिया है ऋणी नहीं होना है स्वभावतः जो तुम्हारे पास वो दे देना दो रोटी के बदले बुद्ध का भिक्षु बहुत कुछ लौटाता था वो अपना सारा प्राण उंडेल देता था तो भिक्षु भिक्षुग्रस्तों के घर निमंत्रित होने पर भोजनोपरांत दानानुमोदन करते थे किंतु तैर्थिक सुखम हो तू आदि कर ही चले जाते थे सुखी हो इतना कह के चले जाते थे स्वभावता लोगों को बुद्ध के भिक्षु प्रीति कर लगते कि कुछ कहते तो हैं कुछ समझाते तो हैं कुछ जगाते तो हैं हम जगे ना जगे यह हमारी बात लेकिन अपनी तरफ से चेष्टा तो करते हैं और जैनों के मुनि केवल सुखम हो तो सुखी हो इतना कहकर चले जाते हैं स्वभावतः जैन मुनियों को यह बात अखरने लगी और उन्होंने प्रतिक्रिया में यह निंदा शुरू की हम लोग मुनि हैं मौन रहते श्रमण गौतम के शिष्य भोजन के समय महाकथा कहते हैं बकवासी चुप रहना चाहिए मुनि को चुप होना चाहिए ऐसा कहकर निंदा शुरू की भिक्षु ने यह बात भगवान से कही सास्ता ने उन्हें कहा भिक्षुओं मौन रहने मात्र से कोई मुनि नहीं होता क्योंकि भीतर हजार विचार चलते रह सकते हैं मौन का बोलने ना बोलने से कोई वास्ता नहीं मौन तो निर्विचार दशा का नाम है समझो चुप रहने का नाम मौन नहीं है चुप तो आदमी हजार कारणों से रह जाता है चोर से पूछो चोरी की है चुप रह जाता है इसका अर्थ मौन तो नहीं किसी से पूछो ईश्वर है चुप रह जाता है इसका अर्थ मौन तो नहीं कोई किसी कारण चुप रह जाता है कोई किसी और कारण चुप रह जाता लेकिन चुप रहने से मौन का कोई संबंध नहीं है भीतर तो हजार विचार चलते ही रहते भीतर विचार न चले जब तक मन है तब तक मौन नहीं मन की मृत्यु का नाम मौन है मन मर जाए तो मौन भीतर विचार ना चले तरंगे ना उठे तो मौन तो बुद्ध ने कहा भिक्षुओं मोन रहने मात से कोई मुनि नहीं होता क्योंकि भीतर हजार विचार चलते रह सकते तुमने भी देखा होगा कभी घड़ी भर को बैठ जाते हो चुप होके कहा चुप हो पाते सच तो यह है और ज्यादा विचारों से भर जाते हो जितने पहले भी नहीं भरे थे दुकान पर रहते हो काम धाम में लगे रहते हो इतने विचारों का पता नहीं चलता वो चलते रहते भीतर मगर तुम दूसरे काम में उलझे रहते तुम्हें पता नहीं चलता बैठे कभी घड़ी भर को आंख बंद करके तो विचारों का एकदम उत्पात शुरू होता तूफान उठते अंधड़ उठते न मालूम कहां कहां के विचार जिनकी कोई संगति नहीं कोई तुक नहीं तुम्हारे जीवन से तुम सोच ही नहीं पाते कि यह भी क्या मामला है ये क्यों चल रहा है उठते बेतुके असंगत और एक के पीछे एक कतार बन जाती और चलते ही चले जाते हैं। उनका कोई अंत नहीं मालूम होता तुम्हें थका डालते तो चुप रहना तो मौन नहीं है बुद्ध ने कहा मौन का बोलने न बोलने से कोई वास्ता नहीं मौन का वास्ता तो है निर्विचार दशा से और वह अंतर दशा बोलने से भी भंग नहीं होती यह बात बड़ी गहरी है और वह अंतर दशा बोलने से भी भंग नहीं होती यह मैं तुम्हें अपने अनुभव से भी कहता हूं मौन बोलने से भंग होता ही नहीं मौन इतनी गहरी घटना है कि एक दफा घट जाए तुम्हारे भीतर सघन हो जाए मौन फिर तुम बोलते रहो बोलना ऊपर ऊपर होता है भीतर मौन की धारा बहती रहती अभी तुम जानते ना ऊपर से चुप हो जाओ ऊपर चुप्पी होती भीतर विचार की धारा होती ठीक इससे उल्टा भी होता है बाहर विचार की धारा चलती रहे और भीतर मौन का गहन प्रवाह होता तो बुद्ध ने कहा और वह अंतरदशा बोलने से भी भंग नहीं होती बोलने से जो भंग हो जाए वह भी कोई मौन है। वह तो कोई मौन ना हुआ वह तो केवल मौन का धोखा हुआ वह तो केवल मौन का ऊपरी औपचारिक आयोजन हुआ फिर कुछ इसलिए चुप रहते हैं कि जानते नहीं बोलें भी तो क्या बोलें? न बोलने से कम से कम अज्ञान तो छिपा रहता है और कुछ जानते हुए भी नहीं बोल पाते हैं क्योंकि बोलने की दक्षता नहीं है गीत तो सबके भीतर उठते हैं गा बहुत कम लोग पाते हैं क्योंकि गीत गाने की दक्षता है। नाच तो सभी के भीतर उठता है लेकिन नाच बहुत कम लोग पाते हैं क्योंकि नाचने की दक्षता अक्सर तुम्हें ऐसा लगा होगा किसी और का गीत सुनकर तुम्हें नहीं लगा है अरे ऐसा ही मैं भी गाना चाहता था और किसी और की बात सुनकर तुम्हें नहीं लगा है बहुत बार कि मेरी बात छीन ली ऐसा ही मैं कहना चाहता था सच तो यह है जब भी तुम्हें किसी की बात हृदय के बहुत अनुकूल पड़ती तो इसीलिए पड़ती तुम भी उसे कहना चाहते थे वर्षों से नहीं कह पाए तुम दक्षिणा थे किसी और ने कह दी तत्ण तुम्हारे भीतर उतर गई तुम्हारे भीतर तैयार ही थी लेकिन स्पष्ट नहीं हो रही थी अप्रगट थी छिपी छिपी थी धुंधली धुंधली थी किसी ने साफ साफ कह दी सदगुरु तुम्हें सत्य देता थोड़ी है जो सत्य तुम्हारे भीतर धुंधला धुंधला है उसके सत्य के साथ साथ स्पष्ट होने लगता है सदगुरु के सत्य के साथ साथ तुम्हारे भीतर का सत्य तुम्हें स्पष्ट होने लगता है सत्य दिया नहीं जाता सत्य लिया नहीं जाता सत्य कोई हस्तांतरण होने वाली संपदा नहीं मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सकता तुम जो बोलना चाहते हो तुम जो कहना चाहते हो तुम जो जानना चाहते हो उसे मैं अपने ढंग से कह देता हूं शायद तुम्हारे भीतर संगति बैठ जाए उससे तार जुड़ जाए और तुम भी आंदोलित हो उठो कृतज्ञ कहते हैं अगर एक शांत शून्य कमरे में एक कोने में वीणा रखी हो और कोई कुशल वादक दूसरे कोने में बैठ के वीणा बजाए तो वो जो खाली रखी वीणा है उसके तार कपने लगते उनसे भी धीमी धीमी ध्वनि उठने लगती बस ऐसा ही होता है सदगुरु के पास शिष्य मौन बैठा होता है शांत बैठा होता है स्वीकार करने के भाव में श्रद्धा में डूबा बैठा होता है टकटकी लगाए इधर गुरु की वीणा बचती वहां के भीतर के वर्षों वर्षों जन्मों जन्मों से सुने पड़े तार हिलने लगते इसके लिए ठीक ठीक शब्द जुंग ने खोजा है वो शब्द है श्रीन क्रॉनी सिटी यहां कुछ होता है ठीक वैसा ही दूसरे हृदय में होने लगता है अगर हृदय खुलने को तैयार हो ठीक वैसा ही ना यहां से वहां कुछ जाता ना वहां से यहां कुछ आता समानांतर घटना घटने लगती तुमने नहीं देखा कभी कोई तबला बजाता और तुम्हारे पैर थिरकने लगते कभी किसी नर्तक को देख के तुम भी ताल देने लगते क्या हो जाता है सिंक्रॉनी सिटी वहां कुछ घट रहा है तुम्हारे भीतर भी कोई सोया हुआ पड़ा है यहां भी कुछ घटने लगता है आखिर तुम भी तो हो नर्तक ना नाचे हो कभी ये दूसरी बात है लेकिन मीरा तुम्हारे भीतर भी सोई तो पड़ी है मीरा कभी नाचती हो बाहर संयोग मिल जाए और तुम डरे डरे आदमी ना हो भयभीत आदमी ना हो तर्क में छिपे आदमी ना हो तुम हृदय को खोल सको द्वार दरवाजे खोल सको और मीरा का झोका तुम्हारे भीतर से गुजर जाए तो तुम्हारी मीरा भी जग उठेगी बस ऐसा ही होता है तो बुद्ध ने कहा कुछ जानते हुए भी नहीं बोल पाते हैं क्योंकि बोलने की दक्षता नहीं और कुछ कृपणता के कारण नहीं बोलते हैं क्योंकि जो उन्होंने जाना है कहीं उसे दूसरे ना जान ले उसको संपत्ति की तरह पकड़ के रखते हैं पहले तो जानना कठिन फिर जाने हुए को जनाना और भी कठिन सुनने में जाने हुए को शब्द तक लाने के लिए महाकरुणा अनिवार्य है इसलिए बुद्ध ने अपने भिक्षुओं से कहा इसकी चिंता मत करो कि दूसरे क्या कहते हैं तुमने जो जाना है उसे जनाओ तुम्हें जो मिला है उसे बांटो कहने दो तो दूसरे क्या कहते हैं इसकी चिंता मत लो पहले तो जानना कठिन और फिर जाने हुए को जनाना और भी कठिन दुनिया में सत्य को बहुत लोग उपलब्ध नहीं होते लेकिन फिर भी काफी लोग उपलब्ध होते मगर जो लोग सत्य को उपलब्ध होते हैं उनमें सभी लोग सदगुरु नहीं हो पाते सदगुरु तो वही हो पाता जिसने जाना और जनाया भी सत्य को तो उपलब्ध हो जाते हैं बहुत लोग ऐसा बुद्ध के जीवन में हुआ उनके पास एक सम्राट मिलने आया अजात शत्रु और उसने बुद्ध से पूछा कि आपके दस हजार इन में, तो तो जुँग तो जुँग जुँग हाँ, इन में से कितने लोग बुद्धत्व को उपलब्ध हुए? तो बुद्ध ने कहा इनमें से बहुत लोग बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए उसने कहा मुझे बात जस्ती नहीं क्योंकि आपके अतिरिक्त से कोई भी प्रसिद्ध क्यों नहीं तो बुद्ध ने कहा जरा दूसरी बात है बुद्धत्व को उपलब्ध होना एक बात जानना एक बात जनाना बिल्कुल दूसरी बात इन्होंने जान तो लिया है मगर कैसे जना है इनमें से कुछ धीरे धीरे दक्ष हो रहे हैं जनाने में भी धीरे धीरे जैसे आदमी सत्य को जानने में वर्षों लगाता है ऐसे फिर सत्य को जनाने में वर्षों लगाने पड़ते हैं और बहुत से लोग तो इस चिंता में पढ़ते नहीं वो कहते हैं झंझट में क्या पढ़ना अपना हीरा मिल गया संभाल के रखा अब कौन फिगर में पढ़े अब किसको बताना है क्या बताना है बुद्ध ने ज्ञानी की दो अवस्थाएं कही हैं एक को कहा अरहत और एक को कहा बोधिसत्व अर्हत का अर्थ है जिसने सत्य को जान लिया और बोधिसत्व का अर्थ है जिसने सत्य को जाना ही नहीं दूसरों की तरफ बहाया भी अरहत के मार्ग का नाम बन गया है हीन यान छोटी छोटी डोंगी अपनी डोंगी में बैठ गया और चल पड़े भाव पार कर लिया और बोधिसत्व के मार्ग का नाम पड़ा महायान बड़ा यान हजारों लोगों को बिठा लिया कहा कि आओ जिनको भी आना है आ जाओ बैठो भाव सागर के पार जा चार जो अकेला पार ना हुआ जिसने दूसरों को भी पार करवाया जो स्वयं तो तरा जिसने तारा भी जो तरण तारण है और तभी उन्होंने ये गाथाएं कही नोनेन मुनि होती मूल रूपो अविदसु योचा तुलम व वर मादाय पंडितो पापानी परिवज्य सा मुनि सोमुनी सो यो मुनाती उभो लोके मुनि तेन पुवजती मौन धारण करने मात्र से कोई अविद्वान मूढ़ मुनि नहीं होता जो पंडित मानव श्रेष्ठ तुला लेकर दोनों लोक को तौलता है और पापों को छोड़ देता है वह इस कारण मुनि है और इसी कारण मुनि कहलाता है जिसने दोनों लोगों को तौल लिया अपनी चेतना में जैसे सूक्ष्म तराजू लेकर ना यहां कुछ पाने योग्य पाया ना वहां कुछ पाने योग्य पाया जिसने दोनों लोक तोल लिए ना संसार में कुछ पाया कि संसार में कुछ पाने योग्य पाप में कुछ भी नहीं जिसने मोक्ष में भी कुछ नहीं पाया कि पुण्य में भी कुछ भी नहीं जिसने दोनों में कुछ नहीं पाया ऐसी दशा में चित्त बिल्कुल ही शांत हो जाता है जब पाने को ही कुछ नहीं तो अशांति कहां से अशांति तो पाने की दौड़ से होती ये पालू यह पालू तो मन अशांत होता है मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं, मन शांत करना मैं उनसे कहता हूं लेकिन मन को शांत करने की व्यवस्था पता है मैं तो महत्वाकांक्षा छोड़नी पड़ती वो कहते ये तो जरा मुश्किल है सच तो ये है वो कहते हैं कि हम आए ही इसीलिए थे कि मन शांत हो जाए तो महत्वाकांक्षा तो की दौड़ में ठीक से दौड़ एक राज्य के मंत्री मेरे पास आते थे वो कहते कि मैं आज 20 साल से मंत्री ही बना हुआ हूं मेरे पीछे जो लोग आए वो मुख्यमंत्री हो गए असल में मुझसे ज्यादा दौड़ धूप नहीं होती मैं आपके पास आया कि मुझे जरा ध्यान सिखा दें, कि जरा शांति मुझे आ जाए बल आ जाए तो मैं भी कुछ कर दिखाऊं मैंने उसका तुम भी अजीब बात कर रहे हो ध्यान की पहली शर्त यह है कि महत्वाकांक्षा जाए और तुम ध्यान को भी महत्वाकांक्षा की सेवा में लगाना चाहते हो तुम ध्यान को भी दासी बनाना चाहते मैं तो कम चाहती तुम कहीं और जाओ यह न हो सकेगा यह असंभव है अक्सर आदमी धन की दौड़ में थक जाता तो कहता चलो जरा ध्यान सीख ले तो शायद थकान थोड़ी कम होगी तो और ठीक से दौड़ सकेंगे आदमी बड़ा अजीब है आदमी को पते नहीं वो क्या मांगने लगता है और फिर उसे देने वाले भी मिल जाते हैं महर्षि महर्षयोगी लोगों को यही कह रहे हैं कि धन भी मिलेगा ध्यान से पद भी मिलेगा ध्यान से स्वास्थ्य भी मिलेगा ध्यान से ध्यान से सब कुछ मिलेगा पदोन्नति भी होगी ध्यान से अगर तुमने ठीक से ध्यान किया तो पदोन्नति भी होगी स्वभावता अगर अमेरिका में उनका प्रभाव पड़ रहा है तो कुछ आश्चर्य नहीं लोग महत्वाकांक्षी लोग यही चाहते जिन मंत्री की मैंने बात कही उन्होंने भी मुझसे यही कहा कि आप यह कहते हैं कि कहीं और जाओ मैं महर्षि महेश योगी के पास गया था तो उन्होंने तो कहा कि होगा ध्यान करो उन्होंने मंत्र दे दिया मैं कर भी रहा हूं साल भर से भी तो कुछ हुआ नहीं इसलिए आपके पास आया होगा ही नहीं महत्वाकांक्षा तो के साथ ध्यान का संबंध ही नहीं जोड़ता उसको मुनि कहता हूं बुद्ध ने कहा जिसकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं ना इस लोक की ना परलोक की संसार तो चाहते नहीं मोक्ष की भी चाह छोड़ दी है जिसने वही चुप होता वही मौन होता वही मुनि नचे न अथवा समाधिला विवेचय श्रयणनवा फुसा नेख सुख अपुथुज्जन सीविती अपू आसव और अंतिम दृश्य भगवान के जेतवन में रहते समय बहुत सील संपन्न भिक्षुओं के मन में ऐसे विचार हुए हम लोग शील संपन्न हैं ध्यानी हैं जब चाहेंगे तब निर्वाण प्राप्त कर लेंगे ऐसी भ्रांत धारणाएं साधना पथ पर अनिवार्य रूप से आती हैं जरा सा कुछ हुआ कि आदमी सोचता है बस किसी ने जरा सा ध्यान साध लिया किसी ने जरा सच बोल लिया किसी ने जरा दान कर दिया किसी ने जरा वासना छोड़ दी वो सोचता है बस मिल गई कुंजी अब क्या देर है जब चाहेंगे तब निर्वाण उपलब्ध कर लेंगे आदमी बड़े जल्दी पड़ाव को मंजिल मान लेता है जहां रात भर रुकना है और सुबह चल पड़ना है सोचता आ गई मंजिल ऐसी भ्रांतारणाएं साधना पथ पर अनिवार्य रूप से आती हैं अनाचरण छूटा तो आचरण पकड़ लेता धन छूटा तो ध्यान पकड़ लेता पाप छूटा तो पुण्य पकड़ लेता इधर कुआं, उधर खाई भगवान ने उन्हें अपने पास बुलाया और पूछा भिक्षुओं क्या तुम्हारे संयस्त होने का उद्देश्य पूर्ण हो गया पूछना पड़ा होगा क्योंकि देखा होगा वो तो अकड़ के चलने लगे देखा होगा कि वो तो ऐसे चलने लगे जैसे पा लिया जैसे आ गए घर तो बुलाया उन्हें और पूछा क्या तुम्हारे संन्यास होने का उद्देश्य पूर्ण हो गया वे छिपाना तो चाहते थे पर छिपा ना सके गुरु के सामने छिपाना असंभव है वे आनाकानी करना चाहते थे लेकिन कर ना सके बुद्धन का भिक्षुओ छिपाने की चेष्टा ना करो सीधी सीधी बात कहो सं्यस्त होने का लक्ष्य पूर्ण हो गया है क्या क्योंकि तुम्हारी चाल से ऐसा लगता तुम्हारी आंख से ऐसा लगता कि तुम तो आ गए उनके भाव स्पष्ट उनके चेहरों पर लिखे थे उन्होंने झिदकते झिजकते अपने मनों की बात कही स्वीकार किया भगवान ने उनसे कहा भिक्षु चरित्र पर्याप्त नहीं आवश्यक है पर पर्याप्त नहीं चरित्र से कुछ ज्यादा चाहिए चरित्र तो निषेधात्मक है चोरी नहीं की झूठ नहीं बोले बेईमानी नहीं की हिंसा नहीं की यह तो सब नकारात्मक है विधायक कुछ चाहिए चरित्र जरूरी है पर्याप्त नहीं चरित्र से कुछ ज्यादा चाहिए सुनना इस बात को चरित्र पर तुम अटक मत जाना चरित्र तो बच्चों का खेल है चरित्रवान होने में पुण्य कुछ भी नहीं है पाप में तो बुराई है पुण्य में कुछ भलाई नहीं तुम बहुत हैरान हो गई ये बात सुनकर एक आदमी चोरी करता है यह तो बुरी बात है लेकिन एक आदमी चोरी नहीं करता इसमें कौन सी खास बात है समझना है इस बात को चोरी न की तो इसको भी कोई झंडा लेकर घोषणा करोगे कि हम चोरी नहीं करते ये भी कोई बात हुई चोरी न की तो ठीक वही किया जो करना था इसमें खास बात क्या है किसी की जेब ना काटी तो कोई गुण पा लिया जेब काटते तो बुराई जरूर थी नहीं काटी तो कुछ खास भलाई नहीं हो गई एक आदमी अगर नकार पर ही जीने लगे तो चरित्र से जकड़ जाता है धर्म विधायक की खोज नकारात्मक से बचना ठीक है वो कमजोरी की बात है मगर उतना कुछ खास नहीं अब तुमसे कोई पूछेगा कि तुम अपनी फेरिस्ट बनाओ तुम उसमें बड़ा फेरिस्ट जोड़ सकते हो सिगरेट नहीं पीते पान नहीं खाते चाय नहीं पीते काफी नहीं पीते ये सब चरित्र चोरी नहीं करते बेईमानी नहीं करते परिस्त्री गमन नहीं करते यह सब चरित्र मगर इसमें खूबी क्या है ये तो सहज ही मनुष्य का स्वभाव है ऐसा होना नहीं चाहिए तो जो पाप करता है वो मनुष्य होने से गिरता है जो पाप नहीं करता वो मनुष्य होने से ऊपर नहीं उठता और धर्म तो वही है जो मनुष्य के ऊपर ले जाए अतिक्रमण कराए तो बुद्ध ने कहा चरित्र से कुछ और ऊपर चाहिए सील साधन है साध्य नहीं पाप और पुण्य दोनों ही बांधते भिक्षुओं जब तक समस्त आश्रो छीण न हो जाए और अंतराकाश में शून्य ही शेष न रह जाए तब तक रुकना नहीं है और आश्वस्त भी मत हो जाना और जल्दी मत ठहर जाना पड़ाओं को पड़ाव जानो पड़ाव मंजिल नहीं और तब भगवान ने ये गाथाएं कही न सीलब मत्तेन बाहू सच्चेन वापन अथवा समाधि लाभेन विवित सैन वाह फुसामी नेखम सुखम अपुथुजन सेवितम भिक्षु विशास समापादी अपतो आसव वख्ययम न केवल सील और व्रत के आचरण से ना बहुश्रुत होने से ना समाधि लाभ से और न ही एकांत में शयन करने से और न ऐसा सोचने से ही कि मैं सामान्य जनों द्वारा अप्राप्त निर्वाण के सुख का अनुभव कर रहा हूं दुख समाप्त होता है हे भिक्षु अपने निर्वाण लाभ में तब तक विश्वास मत करो जब तक आश्रवों का न हो जाए जब तक तुम्हारे चित्त में कोई भी चीज आती जाती है तब तक आश्रव आश्रव का मतलब आना जाना जब तक तुम्हारे चित्त में कोई भी तरंग उठती है गिरती है तब तक आश्रव जब तक समस्त आना जाना शांत ना हो जाए जब तुम्हारे चित्र में ना कोई आए ना कोई जाए सुना आकाश सुना ही बना रहे फिर बदलियां कभी ना घिरे और असार कभी ना हो तभी आश्वस्त होना उसके पहले विश्वास मत कर लेना कि पहुंच गए जरा सा समाधि लाभ हुआ जरा शांत बैठे सुख आया इससे समझ मत लेना कि आ गई मंजिल उस परम मार्ग में बहुत बार ऐसे पड़ाव आते हैं जो बड़े सुंदर है जहां रुक जाने का मन करेगा जहां तुम सोचोगे कि आ गया घर बस अब यहीं ठहर जाए मन सदा चालबाजी करता वो कहता बस अब रुक जाओ थक भी गए और काफी तो पहुंच गए अब और क्या करना है देखो ब्रह्मचरी भी हो गया अब देखो लोभ भी नहीं रहा अब देखो दान भी करने लगे अब देखो क्रोध भी नहीं आता अब रुक जाओ अब कितने सुंदर जगह आ गए मगर बुद्ध कहते हैं जब तक मन में आना जाना बना रहे कोई भी भाव उठता हो तब तक रुकना मत निर्भाव जब तक ना हो जाओ जब तक शून्य बिल्कुल महाशून्य ना हो जाए कुछ भी ना उठे कोई तरंग नहीं तभी तब रुक जाना तब तो रुकना ही होगा तब तो तुम ना भी रुकना चाहो तो भी रुक जाओगे तरंगी नहीं उठती तब जाओगे कहां जब तक जरा सी भी तरंग उठे समझना कि अभी यात्रा पूरी नहीं हुई है ऐसे बुद्ध छोटे छोटे जीवन प्रसंगों को उठाकर बड़े परम सत्यों की उद्घोषणा करते हैं धर्म शाश्वत है सनातन है लेकिन उसकी अभिव्यक्ति तो क्षण क्षण जीवन की परिस्थितियों में होनी चाहिए इसलिए मैं इन दृश्यों को तुम्हारे सामने उपस्थित कर रहा हूं ये तुम्हारे जीवन के ही दृश्य हैं और इनको ठीक से समझोगे तो इन संकेतों में से तुम्हारे लिए बहुत पाथे मिल सकता है आज इतना है